वेताल 25 21 इक्कीसवीं कहानी विशाल नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा राजी करता था उसी नगर में एक साहूकार रहता था अर्थदत्त के अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणि वर्मा के साथ कर दिया था मणि वर्मा पत्नी को बहुत चाहता था पर पत्नी उस Eikbar meni varmaa kohin gaya. Anang Manjarii kiin Purohid kei loppi Kamlaakar per nikaah padi, Toh voi usse ko chahanein lugga. Anang Manjarii ne mehel kei baag mein Jaakar channdi devii ko pernam kar kaha, Yadhi mujhe jinnin mei Kamlaakar kei Roope mei pati na mille, Toh aagli jinnin se Dupatte ki phaansi binaa kar Marni Tephii uski sukhii aagehii Eur usse yevacchan dhe gai Que kumlakar se mila dhe ghi Daasi saveri kumlakar ke haan gai Eur douno ke begiiche me Milne ka prabandh karai Kumlakar aaya Usne anang menjri ko dhekha hokar usse milne ko Mare khuši ke anang menjri Ke hirde ki kati ruk gai Eur voh mare gai Usse mara dhekkar Kumlakar ka bhi dill pht gaya Eur voh bhi और अपनी स्त्री को पराया आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा दुखी हुए। वो स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहा कार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुई उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला राजा अब ये बताओ कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा राग क्योंकि वो अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया अनंग मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी में मरे उसमें कोई अचरज की बात नहीं है राजा का जवाब सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वापस जाकर उसे लाना पड़ा रास्ते में वेताल ने फिर एक कहानी सुनाई प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रुप